गाय अनुनासिक आख आख काटा काटा छांट, छात दांत, दांत, पांच पांच भाख भाक सांप, सांप, सांस, सांस, हाँ हाँ हूँ हू